अथर्ववेदिया वेदिया के उपनिषद इसमें हम लोग तृतीय मंत्र के ऊपर विचार कर रहे थे जिसमें जागरित, जागरित अवस्था का आत्मा का जागरित पाद का विचार चल रहा है जागरित अवस्था में आत्मा का नाम कहा गया वैश्व और उसके लिए विशेषण कहा गया जागरित स्थान और उस समय में उसका प्रज्ञा वही है अंत है बहिष् प्रज्ञा और सप्तांग एक मुख इस प्रकार कहा गया आगे टीका में कहते हैं इक्कीस पृष्ठ में टीका ननु बिराजो विश्व नएक एवं मूल ग्रंथे दृश्य ते कथम एक पृष्ठ न नच नच नदिकम विपरीत बुद्धिया गृहित होता अच्छा तो यहाँ विचार हुआ कि एक एक अवयव को पूरा बैश्वान मान करके मैं वैश्वान रहू ऐसा वो छह ऋषि उपासना करते थे कोई तो मूर्धा को अर्थात शिरो को बैश्वान मानता था और मैं वैश्वान रहू अर्थात मैं मूर्धा हूँ मतलब मैं वैश्वान हूं और वैश्वान कौन है दिवलोक है ऐसे वो मान करके उपासना करता था दूसरा ऋषि उपासना करता थे कि वैश्वानर सूर्य है तो ये जो सूर्य वैश्वानर है वो मैं ही हूं इस प्रकार की उपासना हुआ राजा किंतु बाद में कह दिया कि नहीं नहीं जो सूर्य है वो वैश्वानर नहीं है वो तो वैश्वानर पुरुषों का चक्षु है जो दिवलोक है वो वैश्वान नहीं है वो तो वैश्वान पुरुष का मूर्धा है सिर है इस प्रकार की है अर्थात अवयव उपासना से हटा करके उनको पूर्ण उपासना में मतलब उपदेश किया अर्थात वैश्वान का ये सब एक एक अवयव है मैं वैश्वान रह हूं जब उपासना करना है तो मेरा मूर्धा दिवलोक मेरा चक्षु सूर्य इस प्रकार की उपासना करना है और आगे निंदा करते हैं कि आप लोग जिस प्रकार उपासना करते थे अर्थात अपने आप को आप मानते थे कि दिवलो है इस प्रकार की उपासना अगर आप करते तो ये त्रुटि हुआ तो त्रुटि होने से आपका मूर्धा गिर जाता तो अगर ये अपने आप को दिवलो को मानता था और वो त्रुटि हुआ तो होने से ये पूरा का नाश हो जाना चाहिए था ये और काम्य कर्म अगर जैसे उसका विहित तो है ऐसा नहीं हुआ तो यजमानों को हानि करेगा तो इसका पूरा का नाश होना चाहिए था किंतु तो राजा उसको कहते हैं कि आपका सिर गिर जाता और जो चक्षु को वैष्णारो मान करके उपासना करता था उसको कहते हैं आपका चक्षु नष्ट हो जाता था तो समि का जो चक्षु है उसमें उपासना करता है ये बेष्टि चक्षु क्यों नाश होता बेष्टि अगर नाश होता तो पूरा बेष्टि नाश हो जाना चाहिए कि मैं सूर्य इस प्रकार मानता था तो पूरा का नाश होना चाहिए उसका चक्षु क्यों नाश होगा तो ये प्रमाण देते हैं कि अर्थात तो जो समि का चक्षु है वही बेष्टि का चक्षु है तब तो त्रुटि हुआ समष्टि में हानि कर देगा बेष्टि का क्योंकि समष्टि व्यष्टि में अंतर नहीं है ये प्रमाण दे नोकादिक विपरीत बुद्धिया गृहित को आदि को विपरीत बुद्धि से जो ग्रहण किए थे ऋषि स्वकीय मूर्धादि परिपतन उचितम उनका अपना मुर्धा क्यों मतलब परिपतन गिर जाएगा इस प्रकार नहीं होना चाहिए यदि अध्यात्म अधिदैव अधिदर एकत्वम तो न भवेत अगर ये दोनों एक नहीं होता तो व्यस्टि का मूर्धा क्यों गिरेगा वो पूरा व्यस्टि पूरा शरीर ही नाश हो जाना चाहिए था तस्मात्कम अत्र विवक्षितम भ इसलिए तयोर् अर्थात बेष्टि समियों एक अत्र विवक्षित यहाँ ये जानना चाहिए मांडुके उपनिषद में समष्टि बेष्टि को भिन्न करके नहीं माना गया ये समष्टि बेष्टि एक ही है क्यों उसका उत्तर भी पहले दे दिया था एको प्रयत्ने न उभयोर भिलापन एक ही प्रयत्न में समी बेष्टि दोनों का विलापन हो जाएगा नहीं तो आप पहले बेस्टि को समी में लय करेंगे फिर समी को ऊपर में सूक्ष्म में लेंगे बेस्टिथूलों को समी स्थलों में लय करेंगे फिर समी स्थलों को फिर सूक्ष्म में लेंगे तो यहाँ दो प्रयत्न लगता है बेस्टी समी को एक करने से एक ही प्रयत्न से वो कार्य होगा इसलिए यहाँ बेस्टि समी एक ही करते हैं आगे टीका में ननु विराजो विश्वने विश्वेन एकत्वमेव मूलग्रंथे दृश्यते तथम अविशेषेण अध्यात्मे एक विवक्षि अद्वैत पर्यवसन भाष्य करता उच्यते तत्र शंका कर्ण वाला अभिप्राय है अभी तक तृतीय मंत्र में जो विराट है वही वही जो विराट है वो ही व्यष्टिरा जो वैश्वनर है वो ही विश्व है मूल ग्रंथ में तो ये बात यहाँ तक तो कहा गया किन्तु तत्क अविशेषण अविशेषण अर्थात तो प्रत्येक पर्याय में अध्यात्म अधिदव को एक करके एक नवर टिप्पणी अविशेषण आध्यात्मिक अधिदैविक अव छेदन व छुट गया अध्यात्मिक अधिदिक अवच्छेदन uh. अभिशेषण अर्थात तो प्रत्येक पर्याय में आध्यात्मिक अधिदेवक को एक करके अगर प्रत्येक पर्याय में आध्यात्मिक अधिदैविक आध्यात्मिक बेष्टि अधिदिक समी प्रत्येक पर्याय में एक कह करके अंतिम आप अद्वैत में पर्यावसान भाष्यकार कर देते हैं तो प्रत्येक पर्याय में एकत्व तो कैसे सिद्ध हो गया ये तो केवल अभी स्थूल में ही कहा गया तो कैसे सिद्ध हो गया इसको शंका करते हैं। सूक्ष्म कारण तो, तो है सर्वत्र कैसे कर दिया गया अविशेषण आध्यात्मिक आदि एकत्व तो विवक्षित्व अद्वैत पर्यावसन अर्थात सूक्ष्म कारण सब अद्वैत में पर्यावसन हो गया कैसे हो गया क्यूंकि अन्य कोटि में सूक्ष्म और कारण कोटी में नहीं कहा गया तो कैसे कह दिया भाष्य का भाष्य में विराज एकत्व उपलक्षणार्थम हिरण्य गर्भा हो विराज एकत्व विराट का किसके साथ एकत्व तो कहा गया विश्व विश्व के साथ ये जो एकत्व तो हुआ ये उपलक्षणार्थम उपलक्षण के लिए उपलक्षण का क्या लक्षण है तद ग्राहकत्व सती तद इतर तद ग्राहक सती तद इतर ये उपलक्षण का लक्षण है उसका तो ग्रहण कराएगा और उसको छोड़ करके अन्य का भी ग्रहण करवाएगा तद ग्राहकत्व सती तद इतर <coughs> बाकी किसका ग्रह ग्रहण करवाएगा कहते हैं हिरण्य गर्भा हिरण्य गर्भा व्याकृत आत्मा हिरण्य गर्भ और अव्याकृत आत्मा अव्याकृत आत्मा जो कारण शरीर ईश्वर कहेंगे तो हिरण्य गर्भ ईश्वर इनका उपलक्षण हो गया विराट तो कहा गया तो अभी तो खाली विराट किंतु बाकी सबका उपलक्षण हो गया अर्थात प्रत्येक पर्याय में एकत्व तो कह दिया गया विराट का एकत्व तो विश्व के साथ कहकर के प्रत्येक पर्याय में कह दिया गया को करते हैं विराजो शिघीका युखत विराज विश्वेक दर्शित तत्व हिण्यगर्भस्थ तैजस में अंतरियामीन सेव्यापहित उपलक्षा तो मूलग्रंथे अविशेषेण्यात्मरेकक्षित अद्वैतपर्यवसान सिद्धि इन मुखतः मुखतः अर्थात शब्दतः अभी तक केवल शब्द से विराट और विश्व का एक कहा गया यह विराजो विराज विश्व नए दर्शिता विराजष्ठी विराट का विश्व के साथ एक दिखाया गया तृतीय मंत्र में तत्व तत्व अर्थात तत कहने से पूर्व का परामर्श जो दिखाया गया एक, एक हिरण्य गर्भ से तैजसे तो ये कौन सा कोटि में हिण्य गैजस हिण्यगर्भ ये सूक्ष्म और अंतरियामीन चव्या उपहिताध्यन त्यायामी तो जो अव्याकृत उपहित अव्याकृत माया माया उपहितो वही ईश्वर है वही अंतरियामी है तो प्राज्ञेन ये कौन सा में ये कारण तो हिण्यगर्भ हो गया समि सूक्ष्म का अभिमानी और अंतर्यामी हो गया समष्टि कारण का है और तैजस हो गया बेष्टि सूक्ष्म और प्राज्ञ हो गया कारण बेष्टि कारण इस प्रकार अर्थात विश्व तैजस प्राज्ञ ये हो वेष्टि में और वैश्वानर अथवा विराट हिरण्यगर्भ गर्भ और अंतर्यामी अथवा अभ्याकृतात्मा ईश्वर ये हो गए समष्टि में इनके साथ भी एकत्व से उपलक्षणार्थत् एकत्व उपलक्षणार्थम तीनों पर्याय में एकत्व का उपलक्षण हो गया स्थूल में जो एकत्व कहा गया अतो मूलग्रंथे अपनी अविशेषेण अध्यात्माधि एकत्व विवक्षितम इसलिए मूल ग्रंथ अर्थात प्रथम मंत्र में ही ये तीनों कोटि का एकत्व यहां विवक्षितम विभक्षितम अर्थात आगे कह देंगे विवक्षित अद्वैत पर्यवसान सिद्धि तो इसलिए समष्टि वृष्टि में कोई भेद नहीं हो एक ही है और अंतिम जो कारण समि हो गया वो तूर्य में लय हो जाएगा अध्यात्माधिदेव यद इह उच्यते त मधुब्राह्मणे अभी दर्शित आह अध्यात्म और अधिदेव का जो एकत्व यहाँ कहा गया है वो मधुब्राह्मण मधुब्राह्मण वृदारण्य का द्वितीय अध्याय का पंचम ब्राह्मण मधु ब्राह्मण वहां भी ये कहा जाएगा आगे मूल में मंत्र देते हैं उत्तम एतन मधु ब्राह्मण ये मधु ब्राह्मण में कहा गया उत्तम उक, एतन, नकार कहा से आएगा मूल में है ना उत्तम एतन ना ना तो न सूत्र भी आपको कहना पड़ेगा अभी खाली अर्थ जानने से नहीं होगा आपको शब्द भी धीरे धीरे रटना पड़ेगा येरो नुनासिके वाह ये धीरे धीरे सूत्र रटना पड़ेगा ये उपासना है बार बार कहर ये कहा जा रहा है उपासना नहीं करेंगे तो ब्रह्म ज्ञान का फल अनुभव नहीं होगा हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान क्षणिक उसका फल नहीं आएगा और वैराग्य होने से ही उपासना संभव होगा भाष्य में अयम कहकर अर्थात अस् पृथिव्या तेजो मो अमृतमय पुष इसी पृथ्वी में जो तेजमय अमृतमय पुरुष है यत्म अध्यात्म अर्थात यृथिव्या कह करके आधिदविक और अध्यात्म कह करके शरीर में जो पृथ्वी में अधिदव में पुरुष है और यध्यात्म अध्यात्म अर्थत शरीर में जो पुरुष है स एक सोय जो अधिदैवम है वो अध्यात्मम है इसी प्रकार की वहाँ बहुत सारे पर्याय में ये पंचम ब्राह्मण गृहदारण्य का उसको उसमें कहा गया टीका में अधिदम अध्यात्म च एक रूप निर्देश कृत प्रति परय अयम है सी अभेदवचना एक अवक्षित अधिदैवम अध्यात्म ये दोनों को च एक रूपम निर्देशम कर अध्यात्म ये दोनों एक ही है एक रूपम इस प्रकार की दिखा करके प्रति पर्याय वहाँ अनेक पर्याय में पृथ्वी जल तेज ये सब पर्याय लेकर के अयम एवं स अयम कह करके जो अधिदव स कह करके जो अध्यात्म में तो ये दोनों को एक करके इति अभेद वचना ये अभेद दोनों में ऐक्य कथन हुआ अत्र इत्यर्थः यहाँ विवक्षिता है विवक्षित अर्थात जैसे वहाँ मधुब्रामण में कहा गया इसी प्रकार यहाँ नु विश्विराजो स्थूलाभिमा तैजिण्यगर्भ्यो सूक्षमाभिमाकुक्त्यव्यात कें साधर्मेण एक, साधर एक तत्रह शंका करने वाला कहते हैं विश्व और विराट ये दोनों स्थूलाभिमा हैं तो होने से इनका अभि एकत्व हो जाएगा ये भी स्थूल अभिमानी ये भी स्थूल अभिमानी दोनों एक मान लिया जाएगा और तैजस तो हिरण्य गर्भयोश्च ये कौन सा कोटि में है सूक्ष्म है स्थूल है कारण है सूक्ष्म है तो ये दोनों तैजस हिरण्य गर्भयोच सूक्ष्म अभिमान्यवात एकत्व युक्तम दोनों ही सूक्ष्म अभिमानी है वो भी एकत्व हो जाएगा किन्तु प्राज्य अव्याकृत के न साधर्मेण एकत्व ज ये भी कारण है वेष्टि में और अव्याकृत है समष्टि में कारण अव्याकृत अर्थात माया उपहित जो चैतन्य अव्याकृत ईश्वर इसको अंतर्यामी भी कहते हैं इनका बीच में क्या साधर्म्य है दोनों का बीच में सादृश्य असाधर्म्य अर्थात समान धर्म समान धर्म ये दोनों में क्या है तत्रह भाष्य में सुसुप्ता व्याकृतस्तु एक निर्विशेषवात एवच सती भविष्य सर्वद्व उपशमे द्वैतमिति सुसूप्त और अव्याकृत ये दोनों सुसूप्त अध्यात्म में अव्याकृत अदिद में समि में एक सिद्धमे ये दोनों में एकत्व तो है सिद्धमे कैसे कहते हैं आगे हेतु है देते हैं निर्विशेषत्व सुसूपति में व्यष्टि क्या विशेष ज्ञान होता है कुछ नहीं है इसी प्रकार की जब समष्टि में जब प्रलय हो जाता है तो भी कोई और उसमें अर्थात कोई सृष्टि नहीं है कुछ विशेष नहीं होने से दोनों ही निर्विशेष हो जाते हैं इसलिए दोनों एक ही, ही हैं एवं च अर्थात ये तीनों पर्याय में सब एक हो जाने से तत्त भविष्यति भविष्य सर्वद्व उपशमय अद्वैत द्वैत का उपशम हो जाने से अद्वैत द्वैत का उपशम होगा जब हम द्वैत का द्वैत से सत्य तो बुद्धि हटाएंगे पहले हम कहेंगे पहले कारण तो हट जाए कारण पहले हट जाएगा तो फिर स्थूल सूक्ष्म तो कहां रहेंगे क्योंकि हम कारण को जड़ को ही हटा दिए ये कभी होगा कभी जड़ पहले हटेगा नहीं पहले स्थूल को हटाना पड़ेगा सूक्ष्म में, में लेना पड़ेगा हटाना पड़ेगा अर्थात सबको उठा के गंगा जी में डालेंगे क्योंकि ये सब नहीं ये सब सत्य नहीं है इस प्रकार की बार बार बुद्धि करना है बार बार आप पहले जब कहेंगे ना मन को ये नहीं है सर तो कितना हस देगा आपको एकदम तो? तो बार बार उसको कहने से धीरे धीरे वही मन संस्कारित होगा तो बार बार उसको कहना पड़ेगा स्थूल का सत्य तो बुद्धि हटाना पड़ेगा टीका में प्राज्ञो ही सर्व विशेषण उपस्य निर्विशेष सुसुप्ते वर्तते प्रलय दशाया अव्यात निशेष विशेष स्वात्म उपसंहृत निर्शेषं तिठति तेना साधर्म्यंपुर तयकम समिष्टिकोसा कॉटिमे सूक्ष्म तो ये प्राज्ञ समी है व्यस्टि है व्यस्टि वहाँ समष्टि कौन है ईश्वर अव्याकृत जो अंतर्यामी ये व्यक्ति है प्राज्ञ ही सर्व विशेषम उपसंगत्य सारे विशेष का उपसंगार करके सुसूप में स्थूल रहता है सूक्ष्म रहता है जो नहीं, नहीं रहता है इसलिए कहते हैं सर्व विशेषम उपसंगत्य तीन नंबर टिप्पणी लिख दिए स्थूल सूक्ष्मत्मकम भेद जातम जात शब्द का क्या अर्थ है समूह भेद समूह का उपसंगार करके उपस अर्थात लय कर दिया आपने भी निर्विशेषम विशेष हो गया कार्य कार्य सूक्ष्म है अथवा स्थूल है सूक्ष्म कार्य है न कार्य नहीं है तुम्टेस्था। तुम्टेस्थ। तुम्टेस्था।। तो इसलिए यहाँ कहते हैं निर्विशेषम अर्थात कोई विशेष नहीं रहेगा विशेष कहने से कार्य मात्र के विशेष विशेष चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो दोनों ही विशेष हो गए दोनों ही विशेषण नहीं रहे कार्य कुछ नहीं रहा इसलिए उसको कारण कहा जाता है कारण मात्र कोई कार्य नहीं रहा सुसुप्ते वर्तते ये हो गया में और समि में प्रलय दशायाव्या विशेषम स्वात्मनि उपसृत्य सारे विशेष को अपने में उपसंहार करके लय करके प्रलय दशा में अव्याकृत ईश्वर निर्विशेष रूपम तिथति प्रलय दशा में कोई विशेषण नहीं रहता है अर्थात तो कोई सूक्ष्म भी नहीं है कोई स्थूल भी नहीं है अर्थात कोई सृष्टि नहीं है व्यष्टि में हो गया निर्विशेषम कोई कार्य नहीं है और समष्टि में निर्विशेष हो गया कोई सृष्टि ही नहीं है सृष्टि है कार्य है अर्थात वहां कोई सृष्टि नहीं है तेनालीय साधर्म्यम तय साधर्म्यम पुरोधा एक तयोह साधर्म्यम पुरोधायक्यम उत्तम तो पुरोधाय तो पुरो इसका क्या अर्थ होगा सामने रख करके तो धाय में यह कहाँ से आया तो आको लेपुआ पुरुष अभ्य हो गया अभ्य होने से ही जाकर के तो आपको लेप होगा अगर पूर्व में अभ्य नहीं है समा से न पूर्व तो लेप तो समा से होना है और समाज जो होना है पूर्व पद यहाँ अव्यय होना चाहिए तभी जा करके इसलिए देखेंगे जहां तो आपको लिय हुआ है प्राय से पूर्व में उपसर्ग ही मिलेंगे नहीं नहीं होना चाहिए उपसर्ग होना चाहिए अर्थात इसी को सामने में रख सामने में रखकर बुद्धि में रख करके बुद्धि में रख करके तय तो और एक ऐक्यम अविरुद्धम अध्यात्मा एकत्वे न्यायेन प्रसिद्धे सति उपस प्रक्रिय सिद्धम अद्वैतमित फलित आह अध्यात्म त अभी तक तो एक व्याख्यान कर दिया गया प्रत्येक पर्याय में दोनों में साम्य है समान धर्म है एकत्वे प्रागुक्त प्रसिद्धे दोनों में सामनधर्म रह प्रसिद्ध होने से उपसंहार प्रक्रिया उपसार के द्वारा उपस स्थल को कहाँ लेंगे सूक्ष्म में और सूक्ष्म को कारण में फिर कारणों को तूर्य में इस प्रकार की करके सिद्धम अद्वैतम इति फलितम आह अद्वैत सिद्ध हुआ एवं च चाष्य में अंतिम पंक्ति में अंतिम में है एवं च चती इस प्रकार होने से अर्थात तीनों अवस्था में समष्टि बेष्टि एक है और ये अति में ये भी कारण समि भी तुरी में लय हो जाएगा भविष्यति तत्द भविष्यतिदत उपर में चवैतमी सारे दीका तकसम न स्ुरती किन्तु वाक्याद आचार्य उपदिष्टा वक्त चाह प्रतिबंध का ध्वंस प्रतिबंध अर्थात तो ज्ञान का जो प्रतिबंध है उसका ध्वंस वो कैसा होगा तपस्या इत्यादि से तो तपस्या इत्यादि करने से ज्ञान का प्रतिबंध ध्वंस होगा किंतु कहते हैं खाली प्रतिबंध ध्वंस हो जाने से ज्ञान नहीं हो जाएगा तो इसलिए कहते हैं बहुत जो लोग तपस्या करते हैं उनका प्रतिबंध नहीं रहता है बुद्धि तो शुद्ध रहता है किंतु अगर उस प्रकार की उनका प्रारब्ध नहीं है वो श्रवण में प्रवृत्त नहीं होते हैं और अत्यधिक जो तपस्या में रुचि रखते हैं उनको वही जानेंगे कि उनको श्रवण में प्रवृत्ति इस जन्म में होना कठिन है तो अगर श्रवण में प्रवृत्त नहीं हुए तो कहते हैं ये नहीं होगा अद्वैतम प्रतिबंध ध्वंस मात्र न स्फूरती नहीं होगा किन्तु वाक्या उपनिषद वाक्य का विचार से ही होगा आचार्य उपदिष्टा आचार्य उपदिष्टा अर्थात कोई व्याख्यान करता है उसको स्पष्ट रूप से व्याख्यान करे तो भक्तुम चब्द इसलिए भाष्यकार भगवान कहते हैं सर्व उप उपसमे च अद्वैतम जब ये ध्यान मार्ग में जो लोग भी चलेंगे तपस्या करके चित्त एकाग्र कर लिए तपस्या करने का पहला अर्थ है कि जगत का सत्य तो बुद्धि को हटाएंगे स्थूल से मन को हटाएंगे फिर सूक्ष्म से हटा करके तो फिर कहीं एकाग्र कर लेंगे सूक्ष्म से हटा करके अर्था सूक्ष्म से जो नाना विचरण करता है मनोराज्य करके वो सबसे हटा करके अपने इष्ट अथवा तो जहां भी कहीं ध्यान करते हैं वहां मन को केंद्रित तो कर दिए ये तपस्या का फल हो गया किंतु वहीं केंद्रित तो होकर रहेगा ये आत्मतत्व तो तो का अनुभव तो नहीं होगा जब तक तो ये विचार नहीं करेंगे किंतु जो तपस्या करके मन को उतना एकाग्र कर लेते हैं वो वेदांत तो का उच्चकोटि के अधिकारी होते हैं अगर वेदांत में आते हैं तो किंतु जो लोग तपस्या करके चित्त एकाग्र नहीं किए हैं तो उनके लिए ये वेदांतों में भी उपासना का विचार आता है इसलिए ये पंचदशिकार कहते हैं ना न उपास तो ब्रह्मशास्त्री चिंता उपासना ब्रह्मशास्त्र अर्थात उपनिषद में भी कहा गया प्रागअनभ्यासिन् पश्चात ब्रह्माभ्यास है न तद भव्य जब उपनिषद इत्यादि का ब्रह्मशास्त्र का अभ्यास करते हैं उसी से हो जाता है अर्थात उपासना हो जाती है इसलिए हम लोग जितना रटते हैं यही उपासना है और हम ब्रह्मशास्त्र रटते हैं ये श्लोक रटते हैं ये बाश्य रटते हैं वो रटते हैं ये रटते हैं और ये सब रटकर के जब हमारा अंदर में डिक्शनरी बनेगा हमारा चित्त उसमें चलेगा अगर ये हम रट, रटेंगे नहीं तो हमारा चित्त संसार में ही चलेगा इसलिए रटन का अभ्यास बढ़ाने से धीरे धीरे धीरे धीरे रटन होता है तो आप लोग भी देख लीजिए छह महीना पहले कितना रटने में कठिन होता था अभी कितना रटन हो जाता है तो अभ्यास करते करते ये होता है सभी लोग अर्थात तो कोई अभ्यास नहीं करके ऐसा नहीं हो जाता है अभ्यास तो करने से धीरे धीरे धीरे धीरे आरम्भ करने से अर्थात नियम पूर्वक प्रतिदिन जैसे हम जप इत्यादि करते हैं लोग नियम पूर्वक करते हैं इसी प्रकार के हम नियम पूर्वक प्रतिदिन इतने श्लोक तो रटेंगे प्रतिदिन रटेंगे आज जितना रटे कल फिर उसको मिला करके फिर आगे के साथ रटेंगे ऐसा भी देखेंगे छह महीने में उसका फल उपलब्ध होगा कितना श्लोक आ जाएगा और जितना फल उपलब्ध होगा उतना अंदर में प्रेरणा भी होगा और करें और करें क्यों कहते हूँ धीरे धीरे मन को सात्विक स्थिति में लाएगा रजस महा दुख का जब आनंद आएगा वो तो सर्वदा कहेगा चलो मतलब रास्ता में चलने का समय भी वो तो श्लोक रटता रहेगा और कुछ ना कुछ रटता रहेगा वो आख खाली रास्ता को देखता है बाकी क्या है कुछ दिखेगा नहीं और शुरू शुरू में कहेगा ना वो बोर्ड दिखेगा रास्ता दिखेगा धीरे धीरे नहीं दिखेगा तो आगे फिर धीरे धीरे वो समाधि की तरफ जाएगा इसलिए बहुत उसमें जोर लगाना है अच्छा ये तृतीय मंत्र पूरा हुआ आगे टीका में द्वितीय पादम अवतारिय व्याचे अभी किसका पाद का विचार चल रहा है आत्मा का कहा गया था सर्वम हे तद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म आगे स्वयं आत्मा चतुष्पात ऐसा कहा गया था तो ये जो आत्मा चतुष्पाद कहा गया था आत्मा का प्रथम पाद का विचार हो गया अभी आत्मा का द्वितीय पाद कहेंगे क्योंकि आत्मा का पाद का कथन करके ओंकार का मात्रा के साथ इसको साम्य कथन करेंगे तभी तो आत्मा का पाद कथन करते हैं द्वितीय पादम अवतार्य ब्याच अवतरण करके लेवंत तो है अवतार्य अच्छा मंत्र स्वप्नस्थानों एकोन अंत प्रज सत्ता मुखा प्रविकुगैजसो द्वितय ये पढ़ने का आवश्यक नहीं है जो श्लोक पढ़ते हैं तो आवश्यक है आवसे स्वप्न स्थान से बहुब्री है अंत प्रज्ञा बहुब्री है सप्तांग बहुब्री एक विंशति मुख बहुब्री है प्रविविक भूक ये तो ष्टी है तय तो जस उसका नाम हो गया द्वितीय पाद स्वप्न स्थान ये आत्मा है आत्मा का ये द्वितीय पाद द्वितीय पाद अर्थात द्वितीय अवस्था द्वितीय अवस्था अर्थात आत्मा का वास्तविक अवस्था नहीं है किसी उपाधि को लेकर के एक अवस्था को प्राप्त करता है स्वप्न तो स्थान में ये विग्रह कैसे कहेंगे ना। ना। स्थानम यश्य स्थानम न स्वप्न के निपुण होता है तो स्वप्न स्थानम यश्य तो स्वप्न ही उसका स्थान उस स्थान अर्थात जिस अवस्था में वो तादात्म्य करके व्यवहार करता है स्थान अंत प्रज्ञ इसका कैसे विग्रह कहेंगे अंत नहीं अंतरी ही कहा से आ जाएगा तो अब नज्ञा हना चाहिए अंत प्रज्ञा यश्य प्रज्ञा को प्रज्ञा कैसे हो गया गोस्त्री गोस्त्री रूप से अंत प्रज्ञा यश्य अंतह प्रज्ञा अर्थात पहले क्या था वैश्वान नरका बहिष्प्रज्ञा बहिष्प्रज्ञा अर्थात बाहर विषय जैसे है ऐसे जान रहा है बाहर में कोई विषय नहीं है किंतु तो बाहर में विषय जैसे है ऐसे जान रहा है तो ये मांडू के उपनिषद कहता है अर्थात तो बाहर में वास्तविक विषय नहीं है ऐसे खाली जान रहा है और उसको सत्य मान करके हम उसके पीछे कितना ये जोर लगा देते हैं बाहर विषय बाहर विषय है नहीं केवल उसका संस्कार है कि ये बाहर है बोल करके और इसको कहते हैं अंतः प्रज्ञा अर्थात इस अवस्था में मानता है कि हमको अभी जो ज्ञान हो रहा है ये तो अर्थात ये अंदर है तो ये अंतः प्रज्ञा अर्थात इस समय में विषय नहीं है किंतु जब पूर्व में हो गया विषय जैसे है यहाँ किन्तु वो नहीं है यहाँ स्वप्न काल में मानता है कि उस समय में जो अनुभव होता है वो होता है क्यों जागृत वासना से संस्कारित होने से किंतु तो इस समय में बाहर में विषय नहीं है, जैसे उसके साथ नहीं है ऐसा लग हाँ, वो नहीं है बाहर में विषय जागृत में भी बाहर में विषय नहीं है अंत प्रज्ञिया ये जो बाहर अंदर हम लोग कह लेते है ना शरीर को जो मान लेते है कहते है की शरीर के बाहर में कोई विषय नहीं है तो इसी प्रकार की नहीं है ये व्यष्टि शरीर नहीं लेना है अभी आप समि ले लेना है अर्थात जिस समय में बाह्य विषय का प्रज्ञा हो रहा है बाहर में विषय है बोल करके मान रहा है तो बाहर में विषय अर्थात हम सोचते हैं मैं तो ये शरीर हूँ मेरे से बाहर ये के नहीं है ये तो व्यष्टि में हुआ किन्स्तविक तो कि व्यस्टि समष्टि भिन्न नहीं है इसलिए मान लीजिए कि वैश्वान जो विराट है वो अभी कुछ पदार्थ का अनुभव कर रहा है और कहा जाएगा जैसे हम अपना हाथ को देखते हैं तो इसी प्रकार की वैश्वान का तो पूरा ये विश्व उसी का पूरा शरीर है तो वैश्वान जिस समय में अपना हाथ को देखता है अर्थात समष्टि तो वो मानता है कि मैं ऐसा अपना हाथ को देखता हूं किंतु वो वास्तविक ऐसा हाथ कुछ नहीं है क्योंकि वैश्वान का ऐसा एक स्थूल शरीर है नहीं ये उसका तात्पर्य है वैश्वाणर का अगर स्थूल शरीर नहीं है फिर वो वैश्वान क्या है और हिरण्यगर्भ है ऐसा निश्चय हो जाना वैश्वान का स्थूल शरीर नहीं है अर्थात तो मैं हिरण्यगर्भ गर्व हूँ चला गया सूक्ष्म में वो वो पहुंच गया उधर इसी प्रकार के जब मैं सूक्ष्म अर्थात ये जो सूक्ष्म अर्थात ये जो विचार सब ये सब नहीं है वास्तविक नहीं होने क्या है कारण में गया इसी प्रकार की इसका सब लय हो जाएगा तो अत्यधिक शरीर में जब अर्थात सब कुछ को बेस्टी करने का समय में शरीर में आबद्ध होकर के बाहर को देखने लगे गए तो बेस्टी बुद्धि हुआ उसे धीरे धीरे समष्टि को ग्रहण करना है अच्छा आगे सप्तांग एकोनो विंशति मुख ये पूर्ववर् समान है सात अंग जो वैश्वर का और आहवान्य अग्नि ये और एकोन विंशति रूप एकोन विंशति मुख एकोन विंशति मुख में पांच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रियणी और पंच प्राण और प्राना चार अंतकरण चतुष्ट ये मिलकर के एकोन विंशति मुख हो गया सूक्ष्म में भी अर्थात स्वप्न अवस्था में भी बिल्कुल ऐसा सब अनुभव होता है और प्रविविक्त भूख व था स्थूल भूख ये प्रविविक्त अर्थात विविक्त उससे भिन्न है ये सूक्ष्म पदार्थ का अनुभव करता है तैजस द्वितीय पाद अर्था था था। तेजस अर्थात तेजस संबंधी है, सूक्ष्म है भाष्य में स्वप्न स्थान अस्त तेजस स्वप्न स्थान बहुग्री विग्रह अधिकारी स्वप्न में स्थान पूर्ववत जैसे पहले कहा गया था स्थानम ऐसे यहाँ भी स्थान अर्थात स्वप्न इसका अवस्था हुआ द्रष्टुर्मिम से द्रष्टा मानता है कि मेरा अभी ऐसा ही स्थान है अर्थात अभी मैं स्वप्न अवस्था में हूं ऐसा वो मानता है स्वप्न अवस्था में हूं उस समय में तो स्वप्न जाग्रत ऐसा भेद नहीं आता है मानता है कि अभी मैं ऐसा अवस्था में हूं द्रष्टा उसमें अभिमान करता है वो अवस्था में जैसे जाग्रत अवस्था में दृष्टा जागृत अवस्था के साथ अभिमान करता है कहता है मैं जागृत हूं क्योंकि इंद्रिय कार्य करते हैं दृष्टोत दृष्ट का विषयभूत दृष्ट का स्वरूप क्या है कि तो अभिमान करता है मेरा यह अवस्था है स्वप्न पदार्थ निरपय तत्कार निरूपये न इति इस प्रकार स्वप्न पदार्थ निरूपय तत्कार निरूपयती स्वप्न पदार्थ का कारण क्या है इसको कहते हैं भाष्य में जाग्रत तो हलन चाहिए जाग्रत प्रज्ञा अनेक साधना बहिर्विषया इव अब मन स्पंदमा सती तथा संस्कार मनसी आधते जाग्रत प्रज्ञा तो जागृत अवस्था में जो प्रज्ञा होती है अनेक साधना जागृत अवस्था में जो ज्ञान होता है तो उसमें अनेक साधन स्वप्नों में जो ज्ञान तो वो तो केवल अंतकरण ही एक ही वो सारे रूप बन जाता है और बाकी कोई साधन हुआ नहीं है अंतकरण तो विषय बना साधन हुआ तो सब साक्षी भाष्य है इसलिए कोई और साधन नहीं है किन्तु जागृत में अनेक साधन कितने सारे इंद्रिय है प्रकाश है चक्षु के लिए अन्य के लिए सब जैसे जो सहकारी हो इसलिए जाग्रत प्रज्ञा तदेव अनेक साधन साधना जाग्रत प्रज्ञा अनेक साधना जाग्रत प्रज्ञा में पहले कैसे समाज कहेंगे जाग्रत न जागृति प्रज्ञा इति जाग्रत प्रज्ञा अथवा जागृत है जागृत विषय को प्रज्ञा इस प्रकार हो जाएगा जाग्रत अवस्था में जो ज्ञान अथवा जागृत विषय को विषय करने वाले जो ज्ञान वही हो गया अनेक साधना अनेक साधना में कैसे समास कहेंगे जागृत प्रज्ञा को कहेगा अनेक तो अनेक हो जाएगा फिर अनेक साधना तो यहाँ प्रज्ञा स्त्रिंग है ना अनेकानी साधना यहा कश्या जाग्रत प्रज्ञा या था। तो सा जाग्रत प्रज्ञा और विषया विषया वही जाग्रत प्रज्ञा सा बहिर्षया यश तो विषय बहुवचन बहिर तो, तो बहिर्विषया यश्य अथवा विषयों के एक वचन हो जाएगा बहिर्विषयो यश्या बहिर बहिर्विषय विषया कौन वही जागृत प्रषय हो गया तो बहिर्विषय वास्तविक कहते बहिर्षया तो बाहर में विषय है कहते बहिर्षय ईव बहिर्षय ईव अब भाषमाना ऐसे अर्थात बहिर्विषय जैसे दिखता है तो अब भाषमाना कहने से अब भाषा माना अर्थात केवल अधिखता है अर्थात वास्तविक ऐसा कोई नहीं है अवभाष तो भाषा अर्थात तो साक्षी भाष्य है वो मनस्पंद मात्रा केवल मन का स्पंदन है जो बाहर विषय वाला प्रज्ञिया कहते हैं जागृत अवस्था में होता है उसको भगवान भाष्यकार कहते हैं मनस्पंद मात्रा अर्थात बाहर में कोई विषय कुछ नहीं है केवल मनो का स्पंदन ही है मनो इस प्रकार की होती है तो होने से मनस्पंद मात्रा सती तथा तो भूतम संस्कार मनुष्य आदत तो है तो मनस्कंद मात्र किंतु विषय किन्तु बहिर्विषय विषय ईव होने से जो संस्कार डालेगा उसको भी विषय ईवो वो संस्कार से स्वप्न होता है इसलिए स्वप्न भी लगेगा विषय बहिर्विषय किंतु नहीं है विषय बहिर्विषय विषय ईवो लगेगा क्यों लगेगा क्योंकि जाग्रत प्रज्ञा का संस्कार से ही ये होता है और जागृत प्रज्ञा ग्रहण करने का समय में बहिर्विषय ईव ग्रहण किया तो इसलिए स्वप्न में भी, भी मानता है बहिर्षय आई वो स्वप्न में लगता है मैं एक अलग हूँ बाकी सब अलग है इसी प्रकार स्पंद चलन मन का चलन स्पंद धातु है स्पदी स्पी चलन है कैसे वृत्ति हाँ मन का चलन मन का चलन क्या मन का परिणाम मन का परिणाम अर्थात क्या है वही वृत्ति अच्छा आगे टीका में तुम स्वप्न स्वप्न वैधर्म्याम विशेषणम आह ये जो तस् अभी ये जो जा, जाग्रत प्रज्ञा हो गया जाग्रत प्रज्ञा को स्वप्न से भिन्न दिखाने के लिए स्वप्नत् तो वैधर्म्य दिखाने के लिए वैधर्म्याम विशेषणम आह जाग्रत प्रज्ञा स्वप्न सो, से भिन्न है क्या विशेषण दे दिए अनेक साधना तो स्वप्न में अनेक साधन नहीं है तो जागृत प्रज्ञा में अनेक साधना मानता है इसका विग्रह देते हैं अनेकानि का अर्थ हो गया विविधानी यावत् अनेकानि का क्या अर्थ विविधानी साधना का करणानी पूरा विग्रह दे है का तो इसलिए मूल विग्रह वाक्य कितना होगा विग्रह वाक्य विग्रह वाक्य कहेंगे ना अर्थात हम अलौकिक विग्रह पूछते है न नहीं, नहीं लौकिक विग्रह ठीक है लौकिक अनेकानी साधना ये हो आने गया मूल लौकिक विग्रह और दोनों पद का अर्थ बीच में कह देते हैं स्व पदानि च वर्ण्यंते वो भाष्य का धर्म है यश्या तथा तथा कहने से ना ना, ना। अनेकानि साधनानि यश्या सा तथा अनेक साधना समस्त पदों को कहेंगे अनेकानी साधना नी यश्या सा तथा सा अनेक साधना अर्थात तथा कहने का अर्थ समस्त पदों को कहना है उधर इति यावत अभी कर्ण द्वारक जागरत स्वप्नों का भेद कह हैं स्वप्न में कितने करण है तो वास्तविक तो कोई करण नहीं साक्षी तो, तो दृष्टा हो गया और जागृत में अनेक साधन हो गए तो कर्ण द्वारक जागृत स्वप्न प्रज्ञा का भेद कह दिए आगे कहते हैं विषय द्वारकम वैषम्यम दर्शयती विषय को लेकर के भी वैषम्यम क्यों होषय द्वारकमी वैषम्यम में मतलब भेद दिखाते हैं किसका किसका बीच में जागृत और स्वप्न का बीच में जागृत और स्वप्न अर्थात जागृत प्रज्ञा और स्वप्न प्रज्ञा का बीच में भेद दिखाते हैं जागृत प्रज्ञा सा, सा जागृत प्रज्ञा तथा तथा अर्थात अनेक साधन अच्छा भाष्य में दिया बहिर्षया वो तो बहिर्षय कहने से विषय को लेकर के ये अलग अलग हो गया तो विषया इव जागृत में विषया स्वप्न में बिहार विषया नहीं है आगे ठीक आगेटीका में बाह्य शब्द अविद्यावर्त वस्तुअभा तद विषय तमी यथोक्त प्रज्ञाया वास्तव किंतु प्रातितिकमिति उक्तम उक्तम इव इति प्राथिमी अभिप्रेत उत्तम बाह्य विषय से और विषय कौन है बीच में दे दिया शब्दाद है तो ये जो बाह्य विषय हुआ शब्द आदि अविद्या का विवर्तवे नौ नंबर क्या लिखे एक नंबर टिप्पणी एक नंबर विवर्त का अर्थ परिणाम ये अविद्या का परिणाम है अविद्या का विवर्तन नहीं है क्योंकि विवर्त होगा तो भिन्न विषम सत्ता का परिणाम को विवर्त कहेंगे समसत्ता का परिणाम होगा तो उसको परिणाम कहा जाता है विषमसत्ता सत्ता रज्जू का क्या सत्ता है सत्ता कितने होते हैं तीन क्या क्या तो रज्जु का क्या सत्ता है रज्जु का व्यावहारिक सर्प का तो ये भिन्न सत्ता हुआ विषमसत्ता को का होगा विषमसत्ता को का कार्य आपत्ति कार्य हो गया सर्प ये हो गया विषम सत्ता तो विषम सत्ता को कार्यपत्ति इसको कहेंगे विवर्त और जब दुग्ध दधी हो जाता है दूध दुध दूध का दुध का क्या सत्ता है व्यावहारिक दधी का व्यावहारिक समसत्ता को हुआ सम सत्ता को कार्यपत्ति परिणाम तो यहाँ कहते हैं अविद्या का विवर्त अविद्या का क्या सत्ता है पारमार्थी कहे व्यावहारिक अविद्या व्यावहारिक क्योंकि अविद्या का कार्य है ना जगत व्यावहारिक है तो अविद्या का ये जो बाहर विषय घटपट इत्यादि मानते हैं अविद्या व्यावहारिक ये घटपट नदी पर्वत तो ये सब होने से ये विवर्त हो जाएगा अविद्या का नहीं होगा तो परिणाम होगा इसी को टीका टिप्पणी कार स्पष्ट करते है अविद्या का विवर्त विवर्त अर्थात अविद्या का ये परिणाम है परिणाम वस्तुत्व तो अभाव ये केवल अविद्या का परिणाम वस्तु तो नहीं है जैसे कहते घट ये मिट्टी का केवल परिणाम हो गया मिट्टी उसी रूप से केवल दिखता है तो वास्तविक घट बोलकर कोई पदार्थ नहीं हो मिट्टी है उसी प्रकार की अविद्या मात्र ही है वस्तुत्व तो अभाव न तो तद विषयत्वी तो यथोक्त तो प्रज्ञाया ये जो जागृत प्रज्ञा का ये जो विषय बनते हैं कहते हैं बाह्य विषय ये वास्तव नहीं है क्योंकि ये विषय तो अविद्या का परिणाम मात्र है इसलिए घट बोल करके कुछ पदार्थ नहीं है वो तो मिट्टी ही है इसी प्रकार की घटपट नदी पर्वत ये सब कोई विषय नहीं हो तो अविद्या ही है इसलिए वास्तविक बाहर में कुछ नहीं है तद तो विषयत्व तो अपनी अर्थात जो जागृत प्रज्ञा का विषयत्व यथोक्त प्रज्ञाया न वास्तवम पहले दे दिया अभाव काम है वास्तव के साथ यथोक्त यथोक्त प्रज्ञा यथोक्त जागृत जाग्रत प्रज्ञा का जो बाहर विषयत्व बहिर्षयत्म न वास्तव फिर कैसा है किंतु प्रातितिकम प्रातिथिक जाग्रत प्रज्ञा मानती है कि मेरे को बाहर विषय का ज्ञान हो रहा के के है केवल प्रतीति हो रहा है प्रातिथिक ये व्यावहारिक नहीं है केवल मानना ही है न चाहे यथोक्ता अच्छा समय हुआ ओम पूर्ण मद पूर्ण मित्र ूतल कदम आश्यती